उसी में खर्च हो गई बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं अब समझी जी ने कहा लड़के वालों ने तो दिन तो निश्चित कर दिया लेकिन क्या करूंगा जहर खा के मरने की नौबत आ गई है ऐह पागल ऐसी बात करता है कितना पैसा चाहिए एक लाख रुपया कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा तो बोले मरने की क्या बात कर रहा है इतना ढिला ढिला क्यों बोल रहा है मैं तेरा मित्र हूं ना पत्नी से वो अलमारी में लाख रुपया रखा था वो जरा ले आओ तो पत्नी ने सोचा कि अरे ये तो किसी को देना है वादा किया है कल का इसलिए लाख रुपया तैयार रखा है और ये इसको दे देंगे बोले तुम लाओ पत्नी ले आई इसने अपने मित्र को दे दिया जा शादी कर बेटी की अच्छी तरह से और ढीला ढीला मत बोलना कभी पागल जहर खाने की बात करता तो उसकी आंख में आनंद के आंसू आ गए छाती से लगा लिया इस उपकार को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं बोला पागल हो गया हम मित्र हैं और जा हम शादी में आ जाएंगे वो चला गया और जब वो गया तो ये रो दिया बहुत रोया तो पत्नी ने कहा अब रो रहे हो तो फिर कर्ण दानेश्वरी बनने के लिए किसने बोला था अब कल का वायदा किया है एक लाख रुपया जिसको देना था उधार चुकाना है पर तुमने एक लाख रुपया उसको दे दिया मित्र को अब रो रहे हो तो पहले देना नहीं था बोले तू समझती नहीं है तो चुप रहे यहां उसको एक लाख रुपया दे दिया उसके नहीं है लेकिन मैं कैसा मित्र हूं कि मेरे मित्र को एक लाख रुपए के लिए जहर खाने की नौबत आ जाए यहां तक उसकी आर्थिक स्थिति कंगाल हो गई और मुझे पता भी नहीं है कि उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई मैं कैसा मित्र हूं मैं अपने कर्तव्य को चुका इसलिए मेरी आंख में आंसू है हां यह मैत्री है साहब इतना दिया सुदामा को सुदामा को भी पता नहीं है सुदामा के गौरव की रक्षा करते हुए सुदामा की सहायता करी है कृष्ण ने गरीबों की किसी की सहायता भी करो तो उसकी हत्या करके नहीं उसके गौरव की हत्या करके नहीं ये कृष्ण से सीखना है तो गरीबों से प्रेम हो गरीबी से नहीं गायों का यज्ञ इसमें इकोनॉमी की बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है और ब्राह्मणों का यज्ञ यानी गुरुजनों का यज्ञ उसमें एजुकेशन के फील्ड को ठीक करने की बात है क्योंकि भविष्य का भारत कैसा बनेगा वर्ग खंड में क्या सिखाया जाता है बच्चों को कैसे तैयार किया जाता है उस पर निर्भर करता है देश का भविष्य निर्भर है शिक्षकों पर शिक्षक हमारे कैसे हैं किस प्रकार की शिक्षा दिया जा रहा है विद्यालयों में भविष्य के निर्माता है ये सभी बच्चे उन बच्चों को कैसे तैयार किया जा रहा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तो है इसलिए एजुकेशन के फील्ड पर शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान दो ये श्री कृष्ण का कहना है तब सबका क्षेम कुशल मंगल सब कुछ इसी में निहित है ये तीन प्रकार के यज्ञ करो श्री कृष्ण कहते हैं साहब जगतगुरु ऐसे ही नहीं कहा है श्री कृष्ण को और कृष्ण की वो बात आज भी उतनी ही उपयोगी है केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार प्रदेश सरकारें हो सबको चाहिए कि तीन प्रकार के यज्ञ करें इन तीनों पर ध्यान दिया जाए इस पर बहुत बहुत अभी विचार हो सकता है और इसका बहुत विस्तार लेकिन एक सूत्र के रूप में बता दिया गया कि गोवर्धन लीला का क्या मतलब है श्री कृष्ण कोई परंपरा भंजक ही नहीं है नई दिशा देने वाले परंपरा भंजक बनकर के क्रांतिकारी कहलाना बहुत सरल है लेकिन क्रांतिकारी केवल विध्वंस करने वाला ही नहीं होता केवल पुरानी व्यवस्थाओं का विरोध और उसको खत्म कर देना यही क्रांतिकारी का लक्ष्य नहीं होता है क्रांतिकारी का लक्ष्य एक नई दिशा देना पुनर्निर्माण करना जो ज्यादा कल्याणकारी हो क्रांतिकारी की दृष्टि तभी संपूर्ण होती है विध्वंसकारी को क्रांतिकारी नहीं कह सकते वो इसलिए विध्वंस कर रहा है कि उसको पुनर्निर्माण करना नवनिर्माण करना बाकी तो राइड्स करने वाले बहुत होते सरकारी संपत्ति को आग लगाओ बसें के शीशे तोड़ो आग लगाओ ट्रेनों के डिब्बे में आग लगाओ ट्रैक पर बस अड़चने डालो और रोको ट्रेन रोको बंद कर दो हाईवे बंद कर दो ये क्रांति नहीं हुआ करती ये हुल्लड करने वाले लोग हैं, वे क्रांतिकारी नहीं अपने स्वार्थों के लिए केवल लेकिन जहां व्यवस्था को बदलने के लिए विध्वंस होता है कि नई व्यवस्था देनी है भगत सिंह को तुम हुल्लड करने वाला नहीं कह सकते नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अब सामान्य उद्दंड भुल्लड़ करने वाला आदमी नहीं कह सकते साहब क्रांतिकारी की बात अलग है नए निर्माण के लिए वह विध्वंस कर रहा है और उसमें अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पुरानी परंपरा को बंद कराया उसका विरोध किया नई परंपरा शुरू कराया लेकिन उस परंपरा के पीछे जो विचार है वो आज भी मर रहा है लोग आज भी गायों की पूजा कर लेते हैं गोवर्धन की भी पूजा कर लेते हैं छप्पन भोग भी भगवान को भोग लगा देते हैं और फिर हम्म छप्पन भोग के प्रसाद भी फिर बेचे जाते हैं सौ रुपया देने वाले को ये वाला बॉक्स 500 देने वाले को यह बहुत हजार व्यापार बन करके रह जाता है उस सब। समय जाने पर हमने हर सुंदर व्यवस्था को फिर गड़बड़ करके रख दिया सामान्य इंसानों का काम ही है ये हर चीज को हर परंपरा को गड़बड़ करके बुद्ध के बाद बुद्ध की परंपरा को भी गड़बड़ कर दिया पाखंड फैला तो संभवामी युगे युगे क्यों हर युग में मैं मैं प्रकट होता हूं अवतार लेता हूं क्यों क्योंकि वो जो नई व्यवस्था दी थी समय बीतने के बाद फिर जनता उसको गड़बड़ कर देगी फिर नया अवतार लेना पड़ता है और फिर एक नई व्यवस्था देना पड़ता है और वो काम युग पुरुष करते हैं इसलिए संभव आमी युग के एक बार आ गए और सब दुरुस्त करके चले गए तो बात खत्म नहीं हो जाती बार बार आना पड़ता है उसको जों सन अव्यत्मा भूतानाम ईश्वरों की सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा संभवामी आत्मयाुगे युगे संभवामी हर युग में भगवान प्रकट होते हैं वह विश्व चेतना किसी न किसी रूप में प्रकट होती है गांधी जी को भी हम वैसा ही एक अवतारी मानेंगे यद यद विभूति मत सत्वम लेकिन वो भगवान की विभूति है अवतारी पुरुष है ऐसा मानकर केवल उसको भगवान मानकर उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया और गांधी जयंती के दिन के, केवल चरखा चला लिया और इतिश्री मान लिया लेकिन गांधी के विचारों की ओर गांधी की फिलोसोफी की ओर नहीं चले कहते थे गांधी अतीत नहीं है गांधी वर्तमान है गांधी व्यक्ति नहीं है गांधी विचार है हम लोग क्या करते हैं उस व्यक्ति की फिलोसोफी का बिल्कुल जय श्री कृष्ण कर देना हो तो उसको भगवान बना के उसकी मूर्ति बना के पूजा करना शुरू कर दो खत्म पूजा करते करते कर्मकांड में मस्त रहो और फिर धीरे धीरे उस मंदिर से आमदनी खड़ी करो धंधा शुरू कर दो ये बड़ा गजब का षडयंत्र होता है साहब कि भगवान बना दो फिर उसको भगवान बना दिया तो फिर उसके अनुसार आचरण करने की जिम्मेदारी से हम मुक्त हो गए कि वो तो भगवान है वो ऐसा कर सकते हैं हम तो साधारण पामर मनुष्य हम हम थोड़ी ना उसके उसके पीछे पीछे चल सकते हैं हमारी ताकत नहीं वो तो भगवान है हम तो केवल उनकी पूजा ही कर सकते हैं पूजा करो मंदिर बनाओ उनके और शुरू कर दो एक नया बिजनेस और यही हो रहा है दुनिया में लेकिन उनके विचारों की पूजा नहीं होती उनके दर्शन का हम आदर नहीं करते उस दिशा में हम चलने का प्रयास नहीं करते इस देश के लोगों ने पहले तो मार डालते जो सत्य के लिए लड़ा उसको पहले शुली पर चढ़ाया या जहर दिया या गोली से उड़ा दिया पहले तो मार डालो जब तक है उसको सताओ उसका विरोध करो और जब मर जाए तो उसको भगवान बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दो मंदिर बना लो और नई कमाई शुरू कर दो स्वार्थी लोगों की यही दशा है और यही प्रवृत्ति करते आए हैं। तो गांधी की मूर्ति बनाकर पूजा करने की और मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन गांधी एक विभूति है यह तो मानना पड़ेगा एक विश्व चेतना ने गांधी जी के रूप में प्रकट होकर के काम किया गीता कहती यद यदि विभूति मत सत्वम श्रीमद हमारे शास्त्र कहते हैं जहां भी जो भी विशेषता दिखाई पड़े उसमें भगवान का दर्शन करो भगवान की विभूति का दर्शन करो लेकिन ऐसे इस प्रकार के यज्ञों के द्वारा जिनके वैयक्तिक स्वार्थ की हानि हो रही हो ऐसे दुनिया के इंद्र सत्ताधारी लोग श्रीमंत लोग धंधा चलाने वाले लोग इस यज्ञ का विरोध करेंगे इंद्र ने भी विरोध किया बरसों से चले आ रहे मेरे यज्ञ को बंद कराया और एक छोटे से बच्चे के बोलने पर और गुस्से में आकर के इंद्र ऐसा, ऐसा ऐसा बोले हैं और कृष्ण को ऐसी ऐसी गालियां बके हैं उसके श्लोक है भागवत तो पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही जब आदमी के स्वार्थ पर प्रहार करते हो उसके अहंकार को चोट लगती है तब जिसके पास सत्ता का बल है संपत्ति का बल है सामर्थ्य है वो आदमी जब हर्ट होता है उसका ईगो हर्ट होता है उसके स्वार्थ में बाधा पहुंचाई तुमने तो फिर गुस्से में आकर वो क्या क्या कर सकता है उसका दर्शन है। ऐसी ऐसी गालियां दिए हैं कृष्ण को इंद्र ने और फिर सत्ता का दुरुपयोग पावर का दुरुपयोग मेघों के राजा है ना प्रलयकारी मेघ गणों से कहा जाओ बरसो दुबा दो ब्रज को देखता हूं कैसे जीते हैं वे सब लोग इजिप्त में यही हो रहा है प्रजा पर दमन करने की कोशिश करते हैं जो बरसों से सत्ता में चिपके हैं लेकिन उस आक्रोश को दबा नहीं सकते चाहे कोई कितना ही बड़ा डिक्टेटर क्यों ना हो जन की शक्ति जब जाग जाती है तो उनको भागना पड़ता है उनको जाना पड़ता है जनशक्ति क्या नहीं कर सकती इसलिए भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश जनाक्रोश और जनशक्ति का जागरण हो जाए तो क्या नहीं हो वो तो पृथु चरित्र को हम समय अभाव के कारण ले नहीं पाए लेकिन पृथु के चरित्र में पूरी यही बात है साहब वैन से पृथु का किस प्रकार प्रागट्य हुआ भागवत जी की एक एक कथा अद्भुत है कथा भले ही पुरानी है लेकिन वर्तमान को छूने वाली कथाएं हैं और वर्तमान में जो चल रहा है विश्व में जो समस्याएं पनप रही है उनका समाधान कहां है वो भागवत आपको देगा केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही इसको मत पढ़ो धार्मिक ग्रंथ के रूप में इसलिए कि यहां जो लिखा है उसमें तुम्हारी श्रद्धा हो लेकिन पहले बिल्कुल मनन करो चिंतन करो ये बातें यदि तुमको सही लगे तो फिर तद अनुसार करो आज की वर्तमान की वैश्विक समस्याओं का समाधान श्रीमद भागवत देती है इसलिए भागवत की महिमा है चलो अब संक्षेप में आपको बता दें। इंद्र ने भयंकर बरसात बरसाया और फिर सब लोग भयभीत हुए कृष्ण ने कहा हमने कुछ गलत नहीं किया है डरो मत देव को पाइमान हुआ भले को पाइमान हुआ तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा यदि तुम सत्य की राह पर हो तुम न्याय और नीति की राह पर हो तुम यदि धर्म की ही राह पर हो मनुष्य की कौन कहे कोई देव भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता ये विश्वास रखो लोग फिर देवताओं के बारे में डरपोक बड़े होते हैं ऐसा तो नहीं हो जाएगा ये देव ऐसा तो नहीं वो देव कोप तो नहीं हो जाएगा वो देव तो अप्रसन्न नहीं हो जाएंगे कहीं शाप तो नहीं देंगे बड़े डरपोग लोग हैं हम यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो नीति के मार्ग पर हो न्याय के मार्ग पर हो धर्म के मार्ग पर हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जो सत्य के मार्ग पर होता है वो निडर होता है गांधी बाबू को कोई डरा नहीं पाया। किसी ने बहुत अच्छा बताया कि गांधी का चरित्र देखो आप शंका भी नहीं कर सकते सुबह गांधी बापू उठे और उनके बिस्तर में जब वो उठे तो वो जो जिस तकिया लगा के सोए थे उस तकिए के नीचे से ब्राउन शुगर की पुड़ियां मिली मारी जवाना ब्राउन ऐसी कल्पना करो कि मारी जो ब्राउन शुगर की पुड़ियां मिली यहां से ये यह ड्रग गांधी जी की तकिए के नीचे से तो पुलिस आएगी तो गांधी जी को नहीं पकड़ेगी कौन दुष्ट यहां रख करके गया उसको खोजेगी ये गांधी के चरित्र की शुद्धि है तुम शंका भी नहीं कर सकते ऐसे चरित्र किस कितने हैं जिसके ऊपर तुम शंका भी न कर सको तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं श्री गिरराज हमारी रक्षा करेंगे कह करके भगवान ने केन हस्तेन प्रृथ्वा गोवर्धनाचलन भगवान ने श्री गिरिराज गोवर्धन को अपने वाम कर कमल की कनिष्ठता पर उठा लिया और हम जय करते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन गिरिधारी हमारी नोवर्धन धारी लेना हमारी भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को उठाया अपने बाएं कर कमल से कनिष्ठिका पर धारण किया नख पे गिरिवर लियो उठाए कन्हैया मेरो बारो सात दिन भगवान खड़े रहे सात दिन वर्षा होती रही अंत में इंद्र को भान हुआ कृष्ण कौन है एक गणों को वापस बुला गया सात दिन का मतलब क्या है और गोवर्धन को उठाने का मतलब क्या है लोग शंका करते हैं। सात साल के श्री कृष्ण रहे उस वक्त और सात कोस का गिरराज 21 किलोमीटर की परिक्रमा है और सात साल के बालक श्रीकृष्ण और सात कोष का पर्वत गिरिराज और उसको केवल बाएं हाथ की कनिष्ठिका के नख के अग्रभाग पर यू सात दिन उठाए खड़े रहे इज इट पॉसिबल लोगों की बुद्धि शंका करती बहुत ज्यादा पढ़े लिखने के बाद यह समझ है बुद्धि बहुत खुदाकुद करती है यार नहीं स्वीकार करने देती बहुत अड़चन पैदा करती तो भाव भावना वाले जो लोग हैं श्रद्धा वाले हैं वे इसका आनंद लेते हैं लेकिन बुद्धि तो बहुत आनंद नहीं लेने देगी अड़चन पैदा करेगी है कैसी कैसी बातें लिखी जस्टन बिल्ली में बड़े सात साल का कन्हिया हमसे उठाई नहीं जाती अपने कपड़ों की बैग कुली को ढूंढते हैं इसलिए श्री कृष्ण सात दिन तक गोवर्धन को उठाकर खड़े रहे ये बात हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती हम अपने असामर्थ्य का दोष भगवान में करते हैं असामर्थ्य का अपने असामर्थ्य का आरोप ईश्वर में करते हैं यह ज्ञान है साहब वो बूढ़े दादाजी बच्चे खेल रहे थे तो कहते हैं दोपहर में अरे बच्चे अब सो जाओ अरे बच्चे थोड़ा आराम कर लो थक जाओगे बैठे अब बच्चे नहीं थकने वाले लेकिन दादाजी थक जाते हैं थोड़ी देर चले तो इसलिए उनको लगता है कि बच्चे भी थक जाएंगे अब बच्चे थक जाएंगे तो अपने आप सो जाएंगे उनको कहने की भी जरूरत नहीं वो तो कथा में भी सो जाते हैं जब तक शक्ति है वो उछलेंगे कूदेंगे खुदम मचाएंगे तो अपने असामर्थ्य का आरोप हम ईश्वर में करते हैं अज्ञान के कारण हमको लगता है हम नहीं उठा सकते वो कैसे उठा सकता सात साल का भगवान सात साल के हैं और बाएं हाथ से उठाया क्यों क्योंकि भगवान के लिए बाएं हाथ का खेल है गोवर्धन की कौन कहे पूरी सृष्टि को जिन्होंने धारण करके रखा है वो तो गोवर्धन को सात दिवस धारण करे तो उसमें कौन बात श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है कृष्णस्तु तो भगवान स्वयं सात दिन पर्यंत खड़े रहे इसका मतलब क्या है? देखो भाई, इस देह गोवर्धन को श्री कृष्ण ही उठाते सबकी आत्मा है वही कृष्ण है और इस सत्तर अस्सी साल के वजन को उठा करके चल रहे सोते जागते खाते पीते उठते बैठते आत्मा रूपी श्री कृष्ण ही देह गोवर्धन को उठाते हैं और सात दिन का मतलब है सप्ताह के दिन ही सात हैं मतलब सप्ताह के सातों दिन 24 फोर बाई वो श्री कृष्ण ही हैं जो इस गोवर्धन को उठाते हैं और जिस दिन श्री कृष्ण इस गोवर्धन को उठाना छोड़ देंगे फिर उठाने वाले चार चाहिए होंगे राम नाम सत्य है कहकर के ले जाए पल पल वे ही उठाते हैं इस गोवर्धन को और उन्हीं की कृपा से जीवन चल रहा है फिर तो इंद्र आते हैं एकांत में और भगवान की क्षमा मांगते हैं स्तुति करते हैं विशुद्ध सत्वम तबधाम शांतम इत्यादि शब्दों में ब्रजवासियों को पता चल गया कि बैंकुठ वाले नाथ हमको सनात करने के लिए आए हैं ब्रज में नंदबाबा ने गर्गाचार्य महाराज आए थे नामकरण करने के लिए उस वक्त उन्होंने जो बताया था भविष्य कथन किया था वो सबको कह सुनाया एकादशी का व्रत किया नंद बाबा ने और रात्रि के समय में यमुना में स्नान करने के लिए जब गए तो जल के देव वरुण नंद बाबा का हरण करके ले गए भगवान वरुण लोक में गए और वरुण पर विजय प्राप्त करके अपने पिता को ले आए ये कथा सुनाया अरे इतने कष्ट से लाए तो पीछे से ले आते भाई स्वरूपों को हाँ जय पधारो जय श्री जय। ये भी एक आनंद है और बच्चों का इंवॉल्वमेंट होता है इट्स गुड वेरी गुड देखो कितने प्यारे प्यारे कन्हैया हैं राधा राधा जी की रुक्मणी है और बलदाव है और छोटे से कन्हैया भी आ वाह वाह वा, वा, वा, वा, वा। स्वीट हंसी है कन्हैया तुम्हारी वाह जय हो श्री श्रीपाल कृष्ण लाल किस हिसाब से पधारे हैं स्वरूप ऐसे ही ओ वाह दर्शन दे तो प्रभु कब तक खड़े रहोगे विराजो हां विराज बिराज जय हो तो